मा विद्विषा ओम शांत शांत शांत शांति शांति शांति चलिए शिविर का हमारा लगभग समाप्ति का है दौर और चलते चलते जो बातें हो सकती थी ये बातें कुछ ऐसी नहीं हैं जो बहुत बताई जा सकी हो या आपको बहुत कुछ प्राप्त हो गया हो किंतु दिशा निर्देश एक इशारे भर की बात है कि भाई ये ये चीज देख लेने से काम हो जाएगा वास्तव में तो बात यहां से जाने के बाद शुरू होगी आप इसको चाहेंगे तो जो चीज बताई है उसको आप पढ़ेंगे करेंगे तो आपका यहां का आने का आपको लाभ मालूम हो जाएगा पहले पहले पाद के पांच छह सूत्र देखे थे हमने ईश्वर प्रणिधानादवा वहां से लेके तद जप तद अर्थ भावनम फिर हमने तपह स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग इसमें भी कुछ सूत्र आगे भी काम के हैं लेकिन उतना समय अपने पास नहीं है कि उन पर चर्चा करें लेकिन तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रनिधान ये करते रहना है तो आप योग के मार्ग के पथिक बने रहेंगे कल बता दिया आपको तप क्या है स्वाध्याय क्या है ईश्वर प्रनिधान हम कर नहीं सकेंगे क्योंकि ईश्वर प्रनिधान एक तरह से परिणाम है परीक्षा देना और परिणाम प्राप्त करना जितना अंतर है उतना ही तपस्वाध्याय के बाद ईश्वर प्रणिधान की प्राप्ति होती वो परिस्थिति जिसमें हमारा किया हुआ हमको परेशान नहीं करता बिल्कुल उसी तरह से काम आता है जैसे किसी के निर्देश आदेश का पालन हम करते हैं और अच्छा होता है बुरा होता है लाभ होता है हानि होती है हमारा उत्तरदायित्व तो नहीं होता वो परिस्थिति यदि हमारी बन जाए तो वो ईश्वर प्रणिधान होता है कि कुछ भी मिला तो कष्ट न हुआ कुछ चला गया तो कुछ विशेष दुख प्रसन्नता का अवसर दोनों में बराबर स्थिति रहे क्योंकि हम क्या समझते हैं हम ये समझते हैं हमें दुखी तो नहीं होना चाहिए पर यदि प्रसन्नता का खुशी का मौका है तो खुशी तो करने में क्या बुराई है पर हम ये भूल जाते हैं कि जो आदमी जितना प्रसन्न होगा वो आदमी उतना ही दुखी होगा आप इसको प्रयोग करके देख ये तो दो तराज के हैं ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा ऐसा हो ही नहीं सकता ये नहीं हो सकता कि मैं दुखी तो ना हूं और नसन्न होता रहू यदि मुझे कोई वस्तु प्रसन्न करने वाली है तो निश्चित रूप से मुझे कोई वस्तु अप्रसन्न भी करेगी तो चलो दुख में प्रयत्न करना चाहिए लेकिन दुख का प्रयत्न सफल तब होगा जब सुख का प्रयत्न सफल हो यदि आप सुख में बहुत प्रसन्न ना हो यह प्रयत्न आपका सफल हो जाए तो यह निश्चित है कि दुख में आप बहुत दुखी नहीं होंगे। लेकिन थोड़ी सी भी बात दिल को बहुत प्रसन्न करती है और उस प्रसन्नता को मैं छिपा भी नहीं पाता हूं कहते थकता नहीं हूं तो मैं जितना जल्दी प्रसन्न होता हूं मैं उससे भी ज्यादा जल्दी दुखी हो जाऊंगा इसलिए ये जो गणित है यह नहीं चलेगा कि मैं दुखी तो नहीं होगा और प्रसन्न जरूर हो जाऊंगा प्रसन्नता का भी कोई कारण नहीं है और दुखी होने का भी कोई कारण नहीं है काम है हो गया अच्छा हो गया परमेश्वर का धन्यवाद है बुरा हो गया उसकी इच्छा है कोई बात नहीं जैसा हुआ वैसा ठीक है तो हानि और लाभ हानि में दुख न हो और लाभ में प्रसन्नता ना हो यह है कठिन काम तो इसलिए मैं कह रहा कि आप इसका बहुत जल्दी अनुभव ले लेंगे ऐसा नहीं होता लेकिन ऐसा हो जाए यह जरूरी है तो कल हमने देखा एक योगाभ्यास जो था सार्वजनिक जीवन का था जिसका नाम था यम नियम फिर एक योगाभ्यास हमारा सीमित दायरे का था प्रवचन है स्वाध्याय है विचार है चिंतन है हवन है सत्संग है ये भी योगाभ्यास का ही हिस्सा है जो जिस समय कर सके वो कर लेना चाहिए और अंतिम है अकेले आंख बंद करके बैठने का चलिए इसमें क्रियात्मक बात मैं आपसे करता हूं पहली चीज यदि सचमुच में किसी को उपासना करने की इच्छा है क्योंकि हमारे यहां ये गौण है भाई दुकान समय पर खोलनी है कि उपासना करनी है तो हमको लगेगा दुकान खोलनी जरूरी है संध्या तो फिर भी हो जाएगी क्योंकि भोजन भी फिर हो जाता है तो संध्या की बात ही क्या है यहां मैं उधर केसरगंज में जब रहता था तो हमारे चक्कर पर दुकानें हैं दयानंद बाजार में एक सिंधी सवेरे आ जाता छह बजे सिंधियों को दुकान से बहुत प्रेम होता उनका बस चले तो वो घर को बंद कर दें दुकान ही बैठे रहे लेकिन मजबूरी है तो वो सवेरे छह बजे दुकान पर आ जाता और रात के ग्यारह बजे तक दुकान पर दिखाई देता एक दिन मेरे से रुका नहीं गया रोज कॉलेज जाते हुए देखता था कि दुकान खोल रहा है रात को घूमने निकलता था देखा दुकान अभी तक खुली है तो एक दिन मैं गया सेठ जी तो आप दुकान क्यों करते हो वो बोले ये को पूछने की बात है दुकान कोई भी क्यों करता है मैंने कहा फिर भी आप दुकान क्यों करते हो बोले रोटी खाने के लिए भाई पेट तो भरना है ना मैंने कहा तो सेठ जी ये तो बड़ी गलत बात है आप जब भी रोटी आती है और ग्राहक आता है किसको चुनते हो मैंने तो सदा आपको ग्राहक को चुनते हुए देखा है रोटी के डब्बे को तो आप नीचे सरका देते हो और वो दुकान के बंद होने तक बेचारा पड़ा रहता है तो हंसने हाँ लगा बोला बात तो आपकी ठीक है तो आप बताओ जिस भोजन की यह स्थिति हो वहां उपासना की गिनती क्या करोगे तो यह आपकी प्राथमिकता है देख लीजिए यदि प्राथमिकता तय हो जाए तो पहली चीज है कि उपासना हमारी प्राथमिकता बने और यह तब बन सकता है जब हमें लाभ की वस्तु लगेगी नहीं तो नहीं लगे तो कैसे बोले भाई जैसे भोजन की घंटी लगती है तो यूं लगता है कि चलो सब काम छोड़ो पहले भोजन करो तो ऐसे ही यदि उपासना का समय है तो मन में यदि ये, ये आ जाए कि कोई बात नहीं बाकी काम हम बाद में कर लेंगे अभी उपासना का समय है उपासना कर लेते तो चलिए ये आपकी पहली पहली जो गति है वो उपासना की ओर है उपासना अच्छी कब होती है जब आपका स्थान और समय निश्चित हो जैसे अच्छा भोजन करने वाले का भोजन का समय निश्चित है उसकी मात्रा है उसकी उसका प्रकार है तो वैसे ही जब आप उपासना करना चाहते हैं तो उसका समय और स्थान निश्चित होगा मतलब यात्रा में निश्चित नहीं होता एक अलग बात है वो अपवाद है लेकिन आप स्थायी रूप से जिस जगह पर रह रहे हैं और वहां आपकी दिनचर्या ठीक है नियमित है उसमें जहां भी आपको उपासना का जो समय उचित लगता है उसमें यदि वो है तो प्रतिदिन वही होना चाहिए उससे क्या होगा उससे उस समय उस वस्तु की भूख पैदा होगी हम मनोविज्ञान पढ़ते थे तो उसमें एक सिद्धांत था पेवलोव का रूसी विद्वान हुआ कि उसने कुत्ते को भोजन घंटी से देना प्रारंभ कर दिया घंटी बजेगी कुत्ते को भोजन मिलेगा तो आगे वो बाकी भोजन की बात भूल गया उसको घंटी याद रह गई इधर घंटी बजती और कुत्ते का मुंह खुला हो जाता कि अब भोजन का समय हो गया तो वैसे ही जब हमारा उपासना का स्थान और समय निश्चित हो जाता है तो फिर समय होते ही इच्छा होती है कि चलो उपासना के लिए बैठे फिर वो संस्कार आपको उधर ले जाने लगता है एक ही दिन में तो कुछ होता नहीं होना भी नहीं इसको निरंतर आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से कालांतर में आपको तो ऐसा लगने लगेगा कि चलो भाई संध्या का समय हो गया जिस दिन ऐसा लगने लगे तो यू समझो हां रास्ता ठीक फिर आप कितने कितने समय बैठेंगे और कितने समय तक बैठेंगे पहली चीज है आप योजना क्या होगा क्या होगा कुछ नहीं होगा सवाल यह है कि आप प्रतिदिन कितने समय बैठते हैं मंत्र पाठ तो पांच मिनट में होता है देख कहने लगा जी आप मंत्र बोल के संध्या क्यों करते हैं मैंने कहा इसके दो लाभ हैं चुपचाप करने में जल्दी मंत्र प्रवय हो जाते हैं दूसरा समझता है कि अभी तो बैठा था अभी उठ गया संध्या तो की ही नहीं इसमें बोल के करते हैं तो उसे पता है कि हर मंत्र बोला है इसलिए वो मुझे ये नहीं कह सकता कि संज्ञा इसने नहीं किया बीच में छोड़ दी और उसमें जितना समय लगता है उतने में काम पूरा हो जाता है तो इसलिए आप बोलकर करते हैं तो सुविधा में रहते हैं लेकिन प्रश्न यह है कि आप उपासना में बैठते हैं तो उतना ही बैठते हैं जितने मंत्र में समय लगता है या कुछ और आगे पीछे भी समय देने की जरूरत है यदि आगे पीछे समय देने की जरूरत है तो मंत्र शांति से बोले जाएंगे और केवल मंत्र ही बोलने हैं तो बहुत जल्दी होगी पूरे ही तो करनी है तुरंत तो हो जाए लेकिन पांच मिनट बैठना ही है दस मिनट बैठना ही है तो फिर आपको चिंता नहीं होगी मंत्र पर आप आराम से बोलेंगे हो सकता है किसी शब्द पर ध्यान भी चला जाए अर्थ पर भी विचार हो जाए कुछ लोगों को लगता है कि क्या करें खाली बैठे कुछ मत करो भगवान के बारे में जो जो याद आता जाए सब बोलते जाओ कोई मंत्र याद आता है कोई श्लोक याद आता है कोई भजन याद आता है कुछ बात याद आती है लेकिन होनी चाहिए ईश्वर के बारे में यदि इतना आप कर लें तो आपका ध्यान एकाग्र होना बहुत कठिन नहीं है आप पहले ही ब्रह्मरंद्र में ध्यान लगाना चाहेंगे वो तो चलेगा नहीं वो रुकेगा नहीं लेकिन यदि आप उतने समय तक उतनी चर्चा आप करेंगे सहज भाव से भई इतने समय तक बैठकर इसी के बारे में बात करनी है इसी के बारे में सोचना है इसी के बारे में दोहराना है तो जो किताब पढ़ी है चाहे विद विदभाष्य भूमिका पढ़ी हो चाहे सत्य प्रकाश पढ़ा हो या कुछ और हो वहाँ जो जो लिखा है आप उसको दोहरा जाए वो सारी संध्या ही तो है जब आप किसी आदमी के बारे में सोचते हैं, तो उसके कपड़े के बारे में उसके रंग रूप के बारे में उसकी योग्यता के बारे में उसके चालढाल के बारे में सब कुछ तो सोचते है और वो सारा सोचना उसके बारे में ही तो है तो वैसे ही जब आप ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो चाहे उसके काम के बारे में सोचते हों उसके रहने के बारे में सोचते हों उसके स्वरूप के बारे में सोचते हों जो कुछ आप करोगे उसके बारे में करोगे वो सब समझा है आप कितनी तरह से भी कर लो चाहे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं कोई कठिनाई नहीं यदि आपको थोड़ा बहुत बैठने का अभ्यास हो गया चाहे पंद्रह ही मिनट का तो अगली जो मजेदार बात करने की है वो यह है। आप कहते हैं, मन काबू नहीं आता जाने दो इसको जहां जाता है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं आप अगला कदम एक बात उठाओ कि आप जितनी देर बैठते हो क्या उतनी देर आंख बंद कर सकते हो ये बड़ा संकट होता है आप संध्या करने बैठो तो दो गड़बड़ होती है एक तो दिन, दुनिया के दिन, दिन भर के काम याद आते हैं ये रह गया था उससे मिलना रह गया था उसको देना रह गया था बाजार से लाना रह गया था बहुत सारे तो इसको मैं और यदि वो याद आ गए तो आपको बड़ी परेशानी होती है कि अब ये याद रहे कैसे और यदि आपने प्रयत्न किया तो ध्यान जाता है प्रयत्न नहीं किया तो वो बस्ती जाती है दोनों में से एक तो जाएगा तो उसके लिए एक आसान काम है एक कागज और कलम पास में रखो और काम याद ही आ गया उसको लिख डालो ताकि दोबारा आपके दिमाग पर बोझ नहीं रहेगा नहीं तो वो दिमाग में भूलता रहेगा ये तो करना है भूल जाऊंगा करना है भूल जाऊंगा भगवान तो भूल गया और वो याद रह गया और इससे दो फायदे होंगे ये बहुत दिन चलने वाली चीज नहीं ये थोड़े दिन चलता है थोड़े दिन है तो कोई बात नहीं आपको ऐसे दो लाभ होंगे कि दुनिया भर के भूले हुए काम आपको बैठते ही याद आ गए तो एक बात सोचो जब बैठते ही दुनिया भर के काम याद आते हैं तो बैठने पर भगवान याद कैसे नहीं आएगा शांति से बैठते ही पिछला खाता याद आ जाता है ना जब इतनी छोटी छोटी बातें याद आती हैं तो इतनी बड़ी बात याद नहीं आएगी इसके लिए बैठे ही पहले दिन सब कुछ क्यों होगा धीरे धीरे हो जाएगा तो यदि आप 15 मिनट बैठे हैं तो 15 मिनट आपकी आंख बंद रह सकती हैं तो आप समझ लेना कि आप ठीक रास्ते पर चल रहे हो शुरू में शायद परेशानी होती है बाहर देखने की इच्छा होती है कोई आवाज होता है तो उधर दृष्टि जाती है कोई आवाज टेलीफोन बजा तो यह होता है कौन किसका हुआ आया घर में तो कौन आया बिल्ली ने क्या किया, किया कुत्ता कहा गया बड़ी फिकर होती है ये सब ध्यान के विषय है लेकिन ऐसा है कि जिस दिन आप तो ये सोचेंगे कि छत गिर गई तो गिर जाने दे आंख नहीं खोलनी लेकिन सचमुच में गिर रही हो तो खोल लेना एक सज्जन बोले अजय संध्या करते हुए कोई बच्चा आग में हाथ दे दे तो मैंने कहा फिर संध्या वंध्या तो हो नहीं रही वो काम कर जो है करने का है मुझे पता लग रहा है कि बच्चा आग में हाथ डाल रहा है तो फिर संध्या में मैं नहीं हूं मैं वहीं भी मुझे वही वह करना चाहिए ये पाखंड नहीं कि मैं संध्या में बैठा था इसलिए मैं उठ नहीं सकता था यह पाखंड है हां मैं संध्या में बैठा था मुझे पता ही नहीं लगा क्या हुआ आग लग गई लग गई मैं दोषी नहीं लेकिन मुझे पता है और संध्या के बहाने से मैं उठा नहीं ये दोषी है ये विवेक आपके पास आना चाहिए तो इसलिए आप बैठ गए हो रहा होगा जो होता है होने दीजिए थोड़े दिन जैसे आप बच्चे को बाहर नहीं देते और वो दरवाजा पीटता है ना तो ये मन भी ऐसा ये पीटता रहता है थोड़ी देर तक अच्छा किसी को पता लगता नहीं खुलने वाला नहीं है तो जैसे बच्चा थक के इधर हट जाता है या ध्यान बढ़ जाता है वही हाल मन का भी होता है फिर ये भी सोचता है ये तो दरवाजा खुलने वाला है नहीं आप जहां है वहीं रहे अब तीसरी चीज आपको क्या करनी है आप हिलते हैं इसका मतलब मन चंचल है चाहे आप खुजली करते हैं चाहे मक्खी उड़ाते हैं चाहे मच्छर उड़ाते हैं चाहे आसन बदलते हैं चाहे कुछ भी करते हैं आपके अंदर क्रिया का होना ये बता रहा है कि मन चलायमान है यह पहचान है उसकी यदि मन ये चाहते हैं कि मन चलायमान ना हो तो आपके शरीर की कोई क्रिया आपके करने से नहीं होनी चाहिए यह नहीं है सांस बंद कर लोगे सांस तो चल रहा है तो चलता रहेगा लेकिन आपके चलाने से नहीं स्वयं चल रहा है शरीर की स्वचालित क्रियाएं चलती रहेंगी लेकिन आपकी की जाने वाली क्रिया कोई न हो आप कितने देर ऐसे बैठ सकते आप जितनी देर आप बैठते जाएंगे तो आप एक निश्चित मानो कि ये मन नाम की चीज है ना? ये कुत्ते के गले में जैसी जंजीर पड़ जाती है ना वो ठिकाने बैठा रहता है उसमें कोई परेशानी नहीं होती पता है, जाना वाना तो कहीं है नहीं फिर वो खूंटे के पास ही रहता है भोंकता भी रहता है वही रहता है वही हाल मन का भी है इसे यह पता बाहर को नहीं ले जाने वाला तो वैसे ही इसकी रस्सी अपने पास है जाएगा खींच लेंगे वापस आ जाएगा थोड़े दिन में इसको अभ्यास हो जाता है अच्छा इसमें एक और बहुत ही सामान्य बातें हैं मतलब ये कोई बहुत ऊंची बात नहीं है कोई साधना की बात नहीं है या इसमें मेरी कोई पहुंची हुई बात नहीं है मोटी अकल की बातें हैं वो बता रहा हूं आपको लगता है कि मन बहुत कठिनता से काबू आता है ऐसा नहीं होता ये मन बहुत सरलता से काबू आता है पर उपाय चाहिए न्यूटन जो और उसका बेटा दोनों मिलके एक गाय के बछड़े को धक्का देके आगे ले जा रहे थे और नौकरानी खड़ी हुई हंस रही थी बच्चा तो छोटा सा था और वो दोनों से धकेला नहीं जा रहा था वो उसको आगे धकेले और वो पीछे चले जब नौकरानी हंसने लगी तो इनको बड़ा बुरा लगा कि हम दो दो लोग आदमी जोर लगा रहे हैं और ये खड़ी हंस रही है जैसे हम कोई बेवकूफी को कर रहे हैं तो वो कहने लगे कि क्या तुम इसको ले जा सकती हो बोले हां ले जा सकती हूं बड़े आसानी से तो बोला अच्छा तुम ही ले जाओ हमसे तो नहीं गया उसने किया, किया कि बछड़े के हाँ, मुंह में दो उंगली डाली आगे चलती गई बैठक चूसता हुआ आयोग चला गया कितना जोर लगा तो आप मन को धक्का देकर क्यों रोकते हो धक्का देकर रोकने से तो काबू नहीं आने वाला तो क्या करना है बस उसके में दो नींद डालनी चूसता रहेगा आप जहां चाहोगे ले जाना तो क्या होगा मन को आप कहोगे कुछ मत सोच तो कहेगा सोचूंगा कहते तो ये मत सोच तो कहेगा यही सोचूंगा आदमी जिस पर गुस्सा करता है कहता है अब इसके बारे में नहीं सोचूंगा फिर क्या होता है सिवाय उसके और कुछ सुलझते ही नहीं जिस भी विषय में आप ये सोचोगे इसके बारे में मुझे नहीं सोचना आप निश्चित रूप से वही सोचोगे और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोचोगे फिर क्या करना सोचने का विषय बदलना तो कैसे विषय बदलना जो आसान हो जो इसके अनुकूल लगता हो देखो मन एक चीज में कोई भी आपत्ति नहीं करता से ये पूछो आज क्या किया था इसको कभी परेशानी नहीं होगी वो तुरंत सोचने बैठ जाएगा जैसे बनिया हिसाब देखने बैठ जाता है ना वो बोले लाला जी वो पिछले पैसे देने थे तो काफी उठाने में कितनी देर करता है लेने की बात करो तो कहता काफी नहीं मिल रही वो बेटा आएगा वो दिखाएगा वो बताएगा वो बात बोले लाला जी पैसे जमा करने तो लाला जी को कभी से भी पाताल से लानी पड़े तुरंत लिया तो वैसे ही जब कोई अनुकूल चीज होती है तो मन बहुत आसानी से लगता है कल मैंने आपसे एक बात कही थी कि जितनी जितनी क्रियाएं आप योग के बारे में कहते हो कठिन है कठिन है कठिन है वो सब झूठ है क्योंकि वो सारे काम आप दुनिया में करते हो आपका मन भी लगता है आपका ध्यान भी लगता है आप एकाग्र भी रहते हैं वो सारे काम आप करते हो उनमें एक भी काम ऐसा नहीं है नहीं करते हो तो वही स्थिति यहां पर है आप मन को करना है कि भाई ठीक करना है कैसे करें इसको ये कहो कि आज तूने क्या किया इसको कोई आपत्ति नहीं होती है बताने में कि आज सवेरे से मैंने क्या किया और जब जब भी समय मिले तभी तभी आप इससे ये प्रश्न पूछो भाई पहले बताएगा आज दिन में एक काम हुआ तो लेकिन घंटे तो छह थे तो छह घंटे में तो एक ही बात थोड़ी सोची होगी फिर जरा ध्यान दोगे तो लगेगा कि छह घंटे में छह बात तो याद आ ही जाएंगी आज छह आई हैं कल दस बीस आ जाएंगी फिर आप एक एक मिनट का लेखा जोखा आपके सामने आ जाएगा इससे क्या होगा इससे दो लाभ होंगे इस मन को पता ही नहीं लगता कि तुझे पकड़ा गया फिर वैसे ही पकड़ में आ जाता है जैसे चारा दिखाकर पकड़ लाता हो उसको पता नहीं चलता यह हायतोबा नहीं करता भागने की बात नहीं करता ये पकड़ में जब आ जाता है तो दो लाभ हमको अनायास होते हैं। एक तो क्या होता है कि जो आदमी प्रतिदिन का लेखा जोखा रखता है उसकी यहां गलती नहीं होती लाला रोज शाम को हिसाब इसलिए करता है कि दिन में किसी का लिया दिया भूल तो नहीं गया और यदि वो प्रतिदिन हिसाब करता है तो दो काम होते हैं एक बार यदि किसी का आज भूल गया तो दोबारा उसका कब नहीं भूलेगा वो गलती कभी दोहराई नहीं जाएगी यदि आज गलती पकड़ने आई है तो वैसे ही आप सोचते सोचते यदि आपको यह ध्यान इस बात पर चला गया कि आज दिन में आपसे कोई भूल हुई है तो यह निश्चित मानिए कि यह सोच आपको दोबारा उस भूल को करने नहीं देगा दोबारा भूल नहीं होगी एक लाभ तो यह होता है और दूसरा क्या होता है कि जब भी आप मन में किसी बात को सोच लेते हैं वो आपको याद हो जाती है आप भाषण सुन रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई भाषण याद आ रहा हो या भाषण आप समझ रहे हो या भाषण आपके अंदर जा रहा हो ऐसा नहीं है हां यदि आपने मेरी बात को बुद्धि में मन में दोहरा लिया हो अरे ये कहा था वो बात निश्चित रूप से आपको याद रहेगी जो याद नहीं रहेगी तो इन्होंने समझना वो सुनी नहीं क्योंकि सुनते समय उस पर ध्यान नहीं गया इसलिए जिस बात को आप सुनते हो और सुनते हुए ये पता लग रहा है कि मैं इस बात को सुन रहा हूं वो बात आपको याद रहेगी दूसरी नहीं रहेगी यदि बात सुन भी रहे हैं और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मैं सुन, सुन क्या रहा हूं तो याद नहीं रहेगी लेकिन यदि सुनते समय एक क्षण के लिए भी आपने किसी बिंदु पर ध्यान दिया वो बात आपको याद रह जाएगी इसलिए नियम यह है कि जिस बात को आप जितना ज्यादा विचार कर सकते हो वो बात उतनी ही अधिक देर तक आपको याद रहेगी तो यदि दिनचर्या में आपको यह पता लग गया कि मैंने क्या किया तो कोई गलती जीवन में दोबारा घटित नहीं होगी आप संकट क्या आएगा जिससे आपको डर लगेगा और इसीलिए हम में से कोई भी उस काम को करना नहीं चाहता आप अभी तो यह कहते हो कि मन गड़बड़ है यह कहना नहीं मानता असल में यह बात झूठ है मां बाप बच्चों को उत्पाती कहते हैं लेकिन असल में दोषी माँ बाप होते हैं बच्चे नहीं क्यों आप अपना समय बच्चों पर देना नहीं चाहते हैं यदि आप अपना समय देंगे तो बंधन आपको भी तो होगा ना आप वो बंधन चाहते नहीं है और ये चाहते हैं कि बच्चे सीधे रहें शांत रहें व्यवस्थित रहेंगे होने वाला नहीं है वही स्थिति हमारी मन के साथ है हम गाली मन को देते हैं ये गलत देते हैं। असल में मन तो बेचारा है वैसे ही जड़ वाली बात पर तुम्हें जाऊंगा तो वो तो पत्थर है बेचारा क्या लेना देना है उसको लेकिन यदि थोड़ी देर के लिए मान भी ले चंचल है तो उसकी चंचलता तभी तक है जब तक आप उसके साथ काम में जुटे ना हैं। आप उसके साथ काम में जुटे रहिए वो बेचारा कहीं भी नहीं जाएगा सदा आपके साथ ही लगा रहेगा आप मजदूर से बढ़िया काम लेना चाहते हैं तो किसान क्या करता है कसी लेकर के उसके साथ लग जाता है अब मजदूर कितनी देर में कमर सीधी करेगा वो देखता है ये तो मेरे साथ ही लगा हुआ है अब क्या कर मन से यदि आप काम लेना चाहते हो तो मन के साथ आपको जुटना पड़ता है लगना पड़ता है अब इसमें संकट कहां आता है तब आपकी स्वतंत्रता खोई जाती है बच्चों के साथ ज्यादा मेहनत करोगे तो फिर खेती पार्टी कौन करेगा वो तो नहीं होगा ना एक ही काम होगा तो जैसे ही आप मन के पास जाते हो और मन आपका आदि हो गया अच्छा बताओ क्या करूं फिर बता दो कहेंगे तो यार कर लेने जो तुझे करना हो क्यों तन कर रहा है हमारी इच्छा क्या रहती है ये हमें परेशान ना करे जो करना है करे हा फिर अच्छा भी करे ये नहीं हो सकता वो करेगा तो फिर अपनी इच्छा से करेगा जो अच्छा होगा बुरा हो वो आपके लिए थोड़ी करेगा वो अपने लिए करेगा तो वही स्थिति अपने साथ है जिस दिन आप मन से सोचना शुरू कर देंगे उसकी एक सबसे बड़ी बुराई सबसे बड़ा संकट आपके सामने आएगा कि मन हर समय आपसे यह पूछेगा अब क्या करूं तो आप कहां जा पाओगे आप कहीं नहीं जा पाओगे मन के साथ आपको रहना पड़ेगा तो आपको खुद वो काम करना पड़ेगा जो मन से कराना चाहते हो और आप इनसे डरते हो इस बंधन से हम इतना डरते हैं कि ऐसा लगता है कि कहां फंस गए जैसे थे वैसे ही ठीक थे आराम से तो थे, थे तो इसलिए जिस दिन आप आपके साथ रम जाएंगे उस दिन ये आपको कुछ भी कष्ट नहीं देगा और सबसे रोचक बात क्या होती है यदि आपको अभ्यास हो गया बैठने का तो शास्त्र ये कहता है देखो आप लोग अभ्यासी हो यदि आप में से किसी ने आधा घंटे का भी अभ्यास किया है आधा घंटे का भी तो यह समस्या नहीं रहती मन अपने आप उधर जाने लगता है और किसी ने घंटे भर का अभ्यास कर लिया है तो अभ्यास कर लिया है इसकी पहचान क्या है बहुत आसान है आप देश और काल को भूल जाएंगे आप घड़ी देखते रहोगे समय नहीं बीतेगा और समय देखना भूल जाओगे तो घड़ी बीत जाएगी यदि आपने सोचा कि मुझे पंद्रह मिनट बैठना है और घंटी नहीं है घड़ी देखनी है तो मैं समझता हूं कि शुरू के दस मिनट तो आप घड़ी नहीं देखोगे लेकिन पंद्रह मिनट पूरी करने के लिए घड़ी के पांच मिनट को पांच बार देखोगे पूरे होंगे कब पूरे होंगे कब पूरे होंगे आपका ध्यान एक बार टूटा तो फिर टूटता ही चला जाएगा तो क्या पहचान है कि मेरा ध्यान लग रहा है उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपका समय बोध समाप्त हो जाए आप बैठकर उठें तो यूं लगे अच्छा इतना बीत गया क्या अभी तो बैठा था यह परिस्थिति आपके जीवन में कब आती है सुषुप्ति की दशा जब आप बहुत बुरी तरह से थककर सो रहे होते हैं गहरी नींद में और कोई आदमी आपको जगाता है भले आदमी तीन घंटे हो गए सोते हुए खड़ा हो तो कहते हैं तीन घंटे अभी तो सोया था भाई ये अभी तो जो सोया था ना ये पहचान है मेरी एकाग्रता की यह परिस्थिति मेरे ध्यान में उपासना में संध्या में आ जाए कि मैं आंख बंद करूं आंख खोलूं तो लगे अरे बहुत समय हो गया तो तभी आप सुख से बैठ सकते हैं आप ये सोचते हैं ना कि आपका आसन का अभ्यास भी हो जाए और दर्द भी नहीं हो यदि ध्यान नहीं लगेगा तो दर्द तो होगा दर्द तब तक है क्योंकि ध्यान तो दर्द में है ना ध्यान तो दर्द में है जिस दिन ध्यान हटा तो दर्द है ही नहीं होता पता ही नहीं चलता है तो इसलिए क्या है योगदर्शन का जो सूत्र है ना कि एक तत्वाभ्यास जब आप तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास कहते जिस समय आप आसन पर बैठे हैं और आप भूल गए हैं कि आप आसन पर बैठे हैं फिर आपको दर्द भी नहीं होगा आपका ध्यान भी नहीं बटेगा समय का भी पता नहीं चलेगा और जिस दिन आपको समय का पता नहीं लगे ये परिस्थिति आ जाए तो यू समझ लेना और क्या करना इतना तो बहुत है वैसे क्या क्या होता है इसको बताने के लिए श्वेता शत्रुपनिषद की बहुत सारी पंक्तियां हैं सबसे बड़ी पहचान है कि मेरे कुछ मुझे कुछ अभान न होना मुझे कुछ पता न चलना मेरे मन लगने का पहचान ही सबसे बड़ी यह है कि मुझे किसी चीज की याद न आना तो इसलिए उसका क्या है तरीका तो कहीं इसलिए कहता आसन प्राणायाम प्रत्यय आसन और प्राणायाम दो चीजें हैं मूल रूप से क्योंकि आप एक स्थान पर बैठने का भी अभ्यास कर रहे हैं तो आप उपासना के रास्ते पर हैं तो आसन पहली सीढ़ी है और आसन करने से क्या होता है तो कहते हैं के तुम्हें तो द्वंद्वान विवाहता है तो ना आपको गर्मी सताएगी न सर्दी सताएगी ना दर्द होगा ना कुछ होगा जिस दिन आसन आपका सिद्ध हो गया तो आसन वैसे तो हमारे इनके सत्यप्र क्या नाम तत्व जी ना उन्होंने तो ये लिखा है कि तीन घंटे का आसन होना चाहिए यदि तीन घंटे का आसन किसी का सिद्ध हो जाए तो मान लो कि उसका ध्यान सिद्ध हो गया लेकिन तीन घंटे का तो होगा जब होगा प्रारंभ तो आपने को तो पांच मिनट दस मिनट आधा घंटा तक भी हो जाए तो अपने को सफल मानना चाहिए इसमें असफलता नाम की कोई चीज नहीं है आप पांच से दस मिनट पर चले गए तो सफलता ही सफलता है दस से आधा घंटे पर आ गए तो बहुत बड़ी सफलता है और ये चीज ऐसी है जिसको एक बार इसमें आनंद आ जाता है उसे दोबारा कहना नहीं पड़ता जिस बच्चे को जो खेल अच्छा लगता है उसे कहना नहीं पड़ता आपको जो चीज खाने में अच्छी लगती है तो आप उसको बहुत अच्छा समझते हैं जो आपको वो चीज खिला दे तो वैसे ही जिस क्षण हमको ये काम करना अच्छा लगने लगेगा उस दिन हम उस प्रवृत्ति के ठीक हो जाएंगे तो आसन और प्राणायाम दो तरह से है जब व्यायाम में आप गिनते रहते हो ना फलाने स्वामी जी ने इतनी बार कहा है इतनी तरह का कहा है वो है शरीर का व्यायाम जो व्यायाम का प्राणायाम है वो कितनी भी तरह का हो सकता है और कितनी भी देर का हो सकता है गिनती करते रहो करते रहो उसका झगड़ा अलग है लेकिन जो ध्यान का प्राणायाम है ना इससे क्या होता है इससे मन और इंद्रियों पर नियंत्रण होता है मन इंद्रिया वश में आती धारणा सूचय योग्यता मनस नियंत्रण करना आता है तो ये जो प्राणायाम है आसन और प्राणायाम ये साधना के बाह्य रूप हैं यदि इन दोनों को आप कर लोगे तो आपको बहुत आसानी से काम होगा अब मोटी चीज ये होती है कि हम उस समय सोचें क्या करें क्या क्या देखें क्या बोलें तो उसमें और कोई चीज उतनी संभव नहीं है उतनी उचित नहीं है क्योंकि जितनी लंबी चीज आप लोगे ध्यान आपका उतनी बार बटेगा मान लो कि मैं गायत्री मंत्र सौ बार बोलना चाहता हूं सौ तो गिनोगे नहीं तो सौ बार होगा कैसे आप जब सौ बार गिनोगे तो सौ बार तो ध्यान टूटेगा क्योंकि जैसी आप संख्या को बदलोगे तो संख्या बदलने का मतलब है कि आपको पता है कि एक पूरा हो गया और दूसरा शुरू करना है तो ये प्रारंभिक चीजें हैं। एक कोई माला जपता है माला जपता है माला वो उतनी बुराई नहीं है माला इसलिए जपता है कि उसको समय बिताने का पता नहीं चलता उसके बिना उसे ये पता है कि एक माला 12 मिनट में घूमती है आप इसका जब करके देखो तो सारे गणित पता लग जाते मन में गायत्री का जब करोगे तो पांच सेकेंड लगेंगे और एक मिनट में 10 से 12 बार जप होगा ज्यादा से ज्यादा 12 बार हो सकता है नहीं तो 10 बार होगा नहीं तो 5-7 सेकंड इधर उधर चले जाएंगे और यदि एक मिनट में 12 बार होता है तो आधा घंटे में आप कितनी बार करोगे या तो आप समय से गिनती करो और नहीं तो आप माला से गिनती करो ये दोनों चीज जो है ध्यान के लगाने की पूर्वावस्था है ध्यान नहीं है क्योंकि आपको बैठने का आधा घंटा समय बिताना है कैसे बिताओगे चलो जी गिन के बिता रहे तो इतनी बात जरूर है कि उसको आप जप रहे हैं जपते हुए क्या हो रहा है वो तो पता नहीं कितनी बार आ रहे हैं और कितनी बार जा रहे हैं वहां एकाग्रता उतनी नहीं होती लेकिन बार बार एक ही जगह पर आ रहे हैं यह अभ्यास है। और जिस क्षण आपको ये अभ्यास हो जाए अब इसमें कुछ लोग श्वास से अभ्यास कराते हैं उसमें एक कठिनाई रहती है उसमें कठिनाई क्या होती है सामान्य रूप से श्वास अपने आप चलता है लेकिन जैसे ही आप इस पर ध्यान देंगे तो श्वास आपके हिसाब से चलने लगेगा जैसा चल रहा था वैसा नहीं चलेगा नियम यह है कि उससे जैसा चल रहा था वैसा चलने दो और वैसा चलते हुए आप देखो यह बड़ी कठिन चीज है यह मुश्किल होती है क्योंकि क्या होता है शरीर की किसी भी इंद्रिय पर जैसे ही मन चला जाता है इंद्रिय उसके वश में हो जाती है और वो फिर मन के हिसार से चलती है लेकिन श्वास हम स्वतंत्र रूप से चलाते हैं और ये स्वतंत्र रूप से चलते हुए श्वास पर जैसे ही ध्यान जाता है श्वास एकदम अपने प्रक्रिया को बदल देता है और आपके हिसाब से चलने लगता है अब करना क्या है हमें कि मुझे मेरे हिसाब से नहीं चलाना यह जैसे चल रहा था उस पर मुझे दृष्टि डालनी है जो लोग ध्यान सिखाने वाले हैं श्वास को देखो बोलने वाले हैं उनके साथ क्या होता है कि वो श्वास को देखेंगे तो श्वास मन के हिसाब से चलेगा फिर आप गायत्री के जब से चलाओ कि ओम के जब से चलाओ कि किसी और नाम के जब से चलाओ फिर वो श्वास और जब आपस में मिल जाएंगे मतलब ओम लेकर ओम कह के बोला क्या ओम कहकर छोड़ा गया गायत्री का आधा बोल के लिया और आधा बोल के छोड़ा फिर वहां वो इससे जोड़ जाएगा फिर वो स्थिति नहीं रहेगी जो आप चाहते हो कि तटस्थ होकर मैं देखूं कि श्वास मेरे से अलग चीज रहो और मैं अलग हूं और श्वास को चलते हुए मैं देख सकू चलते हुए देख सकू इसकी कसौटी यह है कि जैसे मैं बिना देखे चल रहा था क्या वैसा ही मेरे देखते हुए चल सकता है यह प्राय नहीं हो पाता जल्दी नहीं हो पाता यह बहुत अभ्यास पर कि आप तटस्थ बुद्धि से श्वास को जिसकी परिस्थिति है वैसे ही उसको चलते हुए देख सके तो आप जिस जिस चीज को अभ्यास में डालोगे चाहे नाम को डालो ओम के नाम को डालो चाहे इस घूर घोष्व व्याहृति को डालो चाहे प्राणायाम मंत्रों को डालो है आप बहुत सारे लोग प्राणायाम मंत्रों का साथ लेते हैं ओम कहने से लिया और भू कहने से छोड़ा तो आपने एक मंत्र में कितनी बार लिया और कितनी बार छोड़ा इससे एक क्याम होगा ध्यान तो बटेगा पर ध्यान मंत्र के अतिरिक्त तो दूसरी जगह नहीं जाएगा और अगली चीज करने की जरूरत नहीं है वो अपने आप होती है आपको यूं लगता है कि ध्यान बंट रहा है बट नहीं दीजिए कोई बात नहीं नहीं जा रहा है ये भी कम नहीं है ये बड़ी उपलब्धि है कि आप एक ही बात पर घूम रहे हो गिल बदाती है, वो हो गया कोई बात नहीं अपने आप क्या होगा कि जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो दो परिस्थिति आती है या तो आपको नींद आएगी या ध्यान लगेगा अंतर क्या होगा दोनों में कोई खास नहीं तमोगुण बढ़ जाएगा नींद आ जाएगी और स्वतोगुण बढ़ जाएगा तो ध्यान लग जाएगा कुछ फर्क नहीं है मतलब हम बैठे वही हैं काम वही कर रहे हैं परिस्थिति दो होने वाली है या तो हमारा ध्यान लगने वाला है या हमको नींद आने वाली है कौन सी चीज कब होगी जैसे ही सतोगुण बढ़ेगा ध्यान लग जाएगा और तमोगुण बढ़ेगा नींद आ जाएगी घाटा दोनों में नहीं है आप ध्यान में सो भी गए ना समझो कि रात भर की नींद 15 मिनट में पूरी हो जाती है डरो मत करके देखो इसे। भले आप रात भर ना सोए हूं ध्यान के समय बैठ जाइए नींद आती है तो चिंता मत कीजिए आप इतना भरोसा रखिए कि आप तीन घंटे चार घंटे रात को नहीं सो पाए कोई बात नहीं लेकिन ध्यान के समय में 15 मिनट आपकी यदि निद्रा आ ही गई समझे समाधि का पूरा लाभ मिलेगा डरने की जरूरत नहीं है तो तरीके नींद आती है मैंने कहा यार इससे अच्छी दवा क्या है नींद की क्यों तो बेकार परेशान हो रहा है क्यों तो डॉक्टर के पास जाता है ध्यान लगा दोनों काम हो जाएंगे अच्छा होता क्या है कि जब आप ध्यान के लिए कोई चीज सोचते हो सोचते सोचते जब आप भूल जाते हो तो भूल जाने में दो ही परिस्थितियां होती है या तो आप सो जाओगे या ध्यान में चले जाओगे दोनों में ही यही होगा आपका आप बोलना बंद हो जाएगा अब मैं बोल रहा हूं मैं सोच रहा हूं मैं जब कर रहा हूं ये बंद हो जाएगा हाँ परिस्थिति में आप कौन सी में जाओगे ये आपके उस पर निर्भर करेगा कि आपकी स्थिति कहां है शतोगुण की अधिक है या तमोगुण की अधिक है तमोगुण की है तो बल यूं समझो नदी में तो मैं उतर गया तैरना नहीं जानता था तो डूब गया और तैरना जानता था तो पहाड़ चला गया मैं सतोगुण में आ गया तो पार चला गया मैं तमोगुण में आ गया तो नीचे चला गया मेरी दोनों परिस्थिति हो सकती है तो इसलिए मूल चीज क्या है कि मेरी सतोगुण की परिस्थिति बनी रहे ये कब बनी रहती है और कब नहीं बनी रहती जब किसी चीज की मुझे इच्छा होती है तो मेरी वो परिस्थिति सक्रियता को रखती है और जब मैं किसी चीज से अनिच्छित हो जाता हूं तो शांत हो जाती है तो जब मेरे इसमें कुछ आनंद नहीं आ रहा होता तो मुझे नींद आती है और मुझे आनंद आ रहा होता है तो ध्यान लगता है यह मोटा अंतर रहता है इसमें तो ये यानी कुछ भी ऐसा नहीं है जो जिसके लिए बहुत जोर लगाना पड़े इसमें समय देना पड़ता है जोर नहीं लगाना पड़ता आप एक दिन में चार दिन में छह दिन में दस दिन में क्यों चिंता करते हो ध्यान लगाना है कब तक लगाना है जब तक लग जाए तब तक लगाना है ना परेशानी की क्या बात है दस दिन में नहीं लगता मत लगने दो दस साल में नहीं लगता मत लगने दो जब लगेगा तब लगेगा लगाना मेरा काम है लगना इसको है मुझे कब तक करना है जब तक ये लग नहीं जाता तो आपको आश्चर्य होगा कि जिस दिन इस संकल्प के साथ बैठोगे उस आपको पता ही नहीं चलेगा कब लग गया एकदम लग जाएगा मतलब आप चाहते रहो नहीं लगेगा लेकिन बिना चाहे आप करते रहो पता ही नहीं चलेगा कि कब लग गया वो परिस्थिति अपने आप कैसे पैदा हो जाती है और जैसे ही परिस्थिति पैदा हो जाती अपने आप लगता है तो क्या है कि निरंतर करते रहना है क्या करते रहना है स्वाध्याय करते रहना है चर्चा करते रहना है उपासना का समय करते रहना है करते रहना है होने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है होने की जिम्मेदारी लोगो तो दुख पाओगे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ वो नहीं हुआ मत होने दो आपने किया है ना उतना ही करते रहो किसी दिन होगा अपने आप होगा आपके चाहने से नहीं होगा पंक्ति याद करो उसके साथ समाप्त करते हैं इस बात को ना यमात्मा नहीं याद है नत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना न श्रुते नमेश वृणुते तेन लभ्यस्त आत्मा विवृणुते तनु स्वाम ऋषि दयानंद ने मुंशीराम को कहा था मुंशी राम ने कहा आपने ये बता दिया ये बता दिया ये बता दिया मुझे भरोसा तो नहीं हुआ ईश्वर का विश्वास तो नहीं हुआ किसने कहा था कि तुझे विश्वास दिला दूंगा नवचने न लभ्यो बहुत बकबक करने से नहीं मिलता न मेधया न बहुना श्रुते न बहुत भाषण सुनने से भी नहीं मिलता ज्यादा आकल लड़ाने से भी नहीं मिलता यमई वेश वृणते तेन लभ्य दरवाजे तक जाना और खटखटाना मेरा काम है और वो दरवाजा खोले और कब खोले ये उसका काम है तो उसके काम को आप करने की कोशिश मत करो आप अपने काम को करते रहो उसका काम उस पर छोड़ दो वो आपसे बेवकूफ नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद